श्री विष्णुसनामस्त्र शाक्यम सुव्रत सुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सृहित मनोहरो जितक्रोधो वीरबाविदारण सुव्रत सुख सूक्ष्म सुघोष सुखद्रृहृत मनोहर वीरबाहुः वीरबावीद शोभनम व्रतमे सुव्रतः सक्तदेव प्रपन्नाय तवात्मी च याचते अभियं सर्वूतेभ्यो देश इति श्रीरामणे राम वचनम भगवान का शुभ व्रत है इसलिए वे सुव्रत हैं रामायण में रामचंद्र जी का वाक्य है जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कह कर, कर मांगता है उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ यह मेरा व्रत है शोभनमुखम अश्येत सुमुखः प्रसन्न वजनम चारु पद्म पत्राते क्षण श्री विष्णुपुराणे वनवास समुद वनवास सुमुखा दासरथी राम सुमुख स्वितुर्वचनम श्रीमाषेका परम प्रिय मनसा पूर्व वाचा प्रतिगृहित तो महारण्य एवृत्य नव पंचाणी परम प्रीत स्थायामी वचने तव उनका मुख सुंदर है इसलिए वे सुमुख है विष्णु पुराण में कहा है प्रसन्न मुख वाले और सुंदर कमल दल के समान विशाल नयन वाले अथवा वनवास के समय भी सुमुख प्रसन्न बदन रहने के कारण दशरथ कुमार राम ही सुमुख हैं रामायण में कहा है श्रीमान राम ने अपने पिता के उन अभिषेक से भी अधिक प्रिय वनवास विषयक वचनों को प्रथम मन से ग्रहण कर फिर वाणी से भी स्वीकार किया वे बोले इन चौदह वर्षों तक वन में घूम फिरकर मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके वचनों का पालन करूंगा न वन गंतुकाम तजस्त वसुन्धरा सर्वोका मनोरामस्य भिव्यथे इति भी व्यथे रामायणे सर्विद्योपदेशन वाशुमुख यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व यो वै वेदांश प्रहणोति तस्मी इत्यादि श्रुते हैं भगवान राम उस समय वन को जाने के लिए तैयार थे और पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे तो भी संपूर्ण लोकसणाओं के पार पहुँचे हुए योगी के समान उनका चित्त तनिक भी दुखी नहीं हुआ अर्थात समस्त विद्याओं का उपदेश करने के कारण सुमुख है जैसा कि श्रुति कहती है जो पहले ब्रह्मा को रचता है और जो उसे वेद प्रदान करता है वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक के चौथे चरण का पाठ इस प्रकार है लक्षते चित्त विक्रिया शब्दादि स्थूल कारण रहित्वात शब्दाद्यादी नाम उत्तरोत्तर स्थूल तत्व कारण तदभावात् सूक्ष्म स्थूल कारणों से रहित होने के कारण भगवान है शब्दादि विषय ही आकाश आदि भूतों की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण है उनका भगवान में अभाव होने से वे सूक्ष्म हैं श्रुति कहती है सर्वगत और अति सूक्ष्म है शोभनो घोषो वेदात्मको शेती मेघ गंभीर घोषत्वाद्वा व भगवान का वेद रूप सुंदर घोष है अथवा वे मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं इसलिए सुघोष है सद्वृत्ता सुखम ददाति असद वृत्ता नाम सुखम दियति खंडयतीत को सुख देते हैं अथवा दुराचार्यों के सुख का दान अर्थात खंडन करते हैं इसलिए सुखद है निरपेक्ष प्रत्योपकारपेक्ष तयोपारीवात्तृत बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले होने से सुरक्षित हैं निरशयानंदवात् मनोहरती मनोहर है मनो मनो योग भूमा तत् सुखम सुखमस्ति सुखमस्ती है अत्यंत आनंद स्वरूप होने के कारण मन का हरण करते हैं इसलिए मनोहर है श्रुति कहती है जो भूमा है निश्चय वही सुख है अल्प में सुख नहीं है जित क्रोधो ये क्रोधा क्रोध वेदमर्यादास्थापनाथम सुरारी हंति न तो कोप वसादिति जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है वे भगवान जित क्रोध हैं क्योंकि वे वेद की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही देवताओं के शत्रुओं को मारते हैं क्रोधवश नहीं त्रिदश त्रिदशत्रु निघ्न वेद मर्यादास्थापयन विक्रमशाली बाहुरश्येती वीरबाहु शत्रुओं को मारकर वेद की मर्यादा को स्थापित करने वाली भगवान की बाहु अति विक्रमशालिनी है इसलिए वे वीरबाहू हैं अधर्मिका विदारियती विदारण अधाको को विदीर्ण करने के कारण भगवान विदारण हैं स्वापन शवशोव्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृ वत्सरो वसरोस्ती रनगर्भोधनेश्वर स्वापनः स्वश व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वसरः वत्सल वस्सी रत्नगर्भ धनेश्वर प्राणि स्वापयन आत्मसम्बोध विधुराण मयाकुव स्वापन प्राणियों को सुलाने यानी जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने के कारण स्वापन है स्वतंत्र स्वश जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुवात् जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण होने से स्वतंत्र हैं इसलिए स्वश है। आकाशवत सर्वगतत्वात् व्यापी आकाशवत सर्वगत नृत्य श्रुते है कारण व्यापनाद्वा व्यापी। आकाश के समान सर्वव्यापी होने से व्यापी है श्रुति कहती है आकाश के समान सर्वगत और नृत्य हैं अथवा कारण रूप से समस्त कार्यों को व्याप्त करने के कारण व्यापी हैं जगत उत्पा उत्पत्तियादिशु आविर्भूत निमित्त शक्ति भी विभूति भिरने कथा तिष्ठ नैकात्मा जगत की उत्पत्ति आदि में नैमित्तिक शक्तियों को प्रकट करने वाली विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित है इसलिए नैकात्मा है जगत उत्पत्ति संपत्ति विपत्ति कर्माणि करोति करोती नयक कर्मकृत संसार की उत्पत्ति संपत्ति अर्थात उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं इसलिए नयक कर्मकृत कृत है वसत्यत्रा खलमिति वस्तर सब कुछ उन्हीं में बसा हुआ है इसलिए वे वस्सर हैं भक्त स्नेहित्वात् वत्सल वस् सां काम बलेच् प्रत्ययः भक्तों के स्नेही होने कारण है। के कारण वत्सल हैं वस्म साभ्या कामबले इस सूत्र के अनुसार वस्त्र शब्द से लच् प्रत्यय हुआ है वत्सा पालना वस्सी जगत पितुस्तः वस्ता प्रजाती वाँ वसी वस्त्रों का पालन करने के कारण वस्ती है अथवा जगत पिता होने से प्रजा उनकी वस्त्र स्वरूपा है इसलिए वस्ती है रत्नानी गर्भभूतानी अश्येती समुद्रो रत्नगर्भ रत्न जिसके गर्भरूप है उस समुद्र का नाम रत्नगर्भ है धनानाम नाम ईश्वर है धनेश्वर है धनों के स्वामी होने के कारण धनेश्वर है धर्मगुप्धर्मकृदर्मी सदसक्षरम्क्षर अभिज्ञाता सहस्रांशुर्धाता धर्मगुपर्मकृत धर्मी सत, सत्सत्म अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता धर्म गोपयती धर्मगुप्त धर्म, धर्म संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे इति भगवत बचनाल धर्म का गोपन रक्षण करते हैं इसलिए धर्मगुप्त है भगवान का वाक्य है धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ धर्मा धर्मवीनों धर्म मर्यादास्थापनाथम धर्म में वोती धर्मकृत धर्मा धर्म से रहित होने पर भी धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए धर्म ही करते हैं इसलिए धर्मकृत हैं धर्मान्धार्यती धर्मी धर्मों को धारण करने वाले हैं इसलिए धर्मी है अभी परम ब्रह्म सत सदैव सौम्येदम इस श्रुते सत्य स्वरूप परब्रह्म ही सत है श्रुति कहती है हे सौम्य यह सत ही पहले था अपरम ब्रह्म असत वाचारंभण विकारो नाम इति श्रुते है प्रपंच रूप होने से अपर ब्रह्म असत है जैसा कि श्रुति कहती है विकार केवल नाम मात्र और वाणी का विलास ही है सर्वाणी भूतानी क्षरम कूटस्थ अक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्यते भगवत सब सदूत क्षर है और कूटस्थ अक्षर कहलाता है भगवान के इस कथना अनुसार समस्त भूत हैं और कूटस्थ अक्षर हैं आत्मि कर्तृत्वादि विकल्प विज्ञानम कल्पित तद्वासनावगुठितो दिवो विज्ञाता तद्विलक्षण विष्णु अभिज्ञाता आत्मा में कर्तृत्व आदि विकल्प विज्ञान कल्पित है। उसकी वासना से ढका हुआ जीव विज्ञाता है और उससे विलक्षण विष्णु अभिज्ञाता है आदित्यादिगता अंशवोस मुख्य सहस्रांशुन सूर्यस्तपति तेजसे जदादित्यगत तेज है स्मृत सूर्य आदि की किरणें वास्तव में भगवान की ही है इसलिए ये ही मुख्य सहस्त्रांशु है श्रुति कहती है जिस तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है तथा स्मृति भी कहती है आदित्य में जो तेज है विशेषेण शेष दिग्गज भूधरान सर्वभूता नाम धात्रिन दधाती थी विधाता समस्त भूतों को धारण करने वाले शेष दिग्गज और पर्वतों को विशेष रूप से धारण करते हैं इसलिए विधाता है नित्य निष्पन्न चैतन्य चैतन्यूप्वादक्षण कृत कृता लक्षण शास्त्रनति वेद शास्त्र विज्ञान सजातीय विजातीय व्यवच्छेदकम् सजातीयतीय व्यवच्छेद्क्षण सर्वने वाला आत्मना आत्मन श्रीवत्न वक्षसी तेनालक्षण नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण कृतलक्षण है अथवा इन्होंने लक्षण यानी शास्त्रों की रचना की है इसलिए कृतलक्षण है इसी ग्रंथ में आगे चलकर कहेंगे कि वेद शास्त्र और यह संपूर्ण विज्ञान जनार्दन से ही हुए हैं अथवा भगवान ने ही समस्त भाव पदार्थों के सजातीय विजातीय भेदों का विभाग करने वाला लक्षण अर्थात चिन्ह बनाया है इसलिए या अपने वक्षस्थल में श्री वस्प लक्षण चिन्ह धारण कर किए हैं इसलिए कृत लक्षण है गभस्ति नये सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेव महादेवो देवेशो देह भृदुरु सत्वस्थ सिंह भूतमहेश्वर आदिदेव महादेव देंेश देवभृदुरु देव चक्रस्य मध्ये सूर्यात्मना स्थिति गभस्थिनेमी ही गभस्थियों अर्थात किरणों के चक्र के बीच में सूर्य रूप से स्थित है इसलिए गभस्थिनेमी है प्राधान्ये सत्व गुण प्रकाशक प्राधान्यनातिप्राणीसु ठती प्रकाश स्वरूप सत्वगुण में प्रधानता से रहते हैं अथवा समस्त प्राणियों में स्थित हैं इसलिए सत्वस्थ हैं विक्रम शालिता सिंहवत सिंह नृशब्दलोपेन सत्यभामा भामा इति वह सिंह सिंह के समान पराक्रमी होने से सिंह है अथवा सत्यभामा भामा के समान शब्द का लोप होने से नृसिह ही सिंह है भूतानाम महान ईश्वर भूतेन सत्यन एव परमो महान ईश्वर है भूत महेश्वर भूतों के महान ईश्वर है अथवा भूत सत्य रूप से वे ही अति महान ईश्वर है इसलिए भूत महेश्वर है सर्वूतान्यादी दीयते नेनेति आदि आदिश्चा आदि आदिदेव भगवान सब भूतों का आदान अर्थात ग्रहण करते हैं इसलिए आदि हैं इस प्रकार वे आदि हैं और देव भी हैं इसलिए आदि देव हैं सर्वान् भाव परित्यज्य आत्मज्ञान योगे महति महीयते तस्मा उच्यते महादेव समस्त भावों को छोड़कर अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमावित हैं इसलिए महादेव कहलाते हैं प्राधान्यन देवाना ईशो देवेश देवताओं में प्रधान होने से देवों के ईश अर्थात देवेश हैं देवान विभर्ती देवभृत शक्र तस्यापि शास देवभृत गुरु देवा भरणार्द सर्व विद्याम च निगरनाद व देवभृत गुरु देवताओं का पालन करते हैं इसलिए इंद्र देव देवभृत हैं उनके भी शासक होने से भगवान देव देवभृत गुरु हैं अथवा देवताओं का भरण करने से या सब विद्याओं का वक्ता होने से देहभृद्ध गुरु हैं